समय की मांग में काफी अच्छी बातें करते हैं खास करके नेचुरल डिजास्टर के बारे में हम लोग सीरीज में बात कर रहे हैं तो आज के इस विशेष सीरीज में हम लोग बात करेंगे भूकंप के बारे में जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थक्वेक तो भूकंप क्या है कैसे होता है इसका किस किस स्टेट में या किस किस देश में इसका ज्यादा प्रभाव होता है उन सारी बातों को हम सुनेंगे और साथ ही साथ भूकंप से बचने के क्या उपाय है वो भी हम आज के इस शो में आपको बताने वाले हैं तो दोस्तों आप सभी अपने सभी साथियों के साथ जरूर बैठकर इस एपिसोड को सुनिएगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छी जानकारी आप सभी को मिलेगी और ये जानकारी आपके पास होगा तो आने वाले समय में आप इसका उपयोग भी कर सकते हैं तो आप सभी की तरफ से फिर से मैं कहूँगा रेडियो मधुबन की ओर से आप सभी की तरफ से राजीव जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं तो उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस विशेष शो में खास भूकंप पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तो राजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष एपिसोड में धन्यवाद रमेश जी जी जी राजीव तब... जी मैं ये, जानना कि ये जो भूकंप या अर्थक्वेक जिसको कहते हैं क्या होता है में रमेश जी हम लोग भूकंप से सारे की सारे काफी अच्छी तरीके से मैं समझता हूँ कि परिचित होंगे तो कि हमने अपने जीवन में एक या नकों बार अर्थक्वेक का या जिसको जैसा आपने बताया हिंदी में इसको भूकंप कहते हैं या जलजला भी इसको बोलते हैं जी जी तो इसका जरूर अनुभव किया होगा हम सब तो ये जो है ये सबसे भयानक और डरावने कहलाते हैं और ये बगैर किसी वार्निंग के एकदम से आते हैं और जैसा हमने देखा है इसमें धरती जो है वो एकदम हिलने लगती है और उसके बाद बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर्स या कोई पुल या फ्लाईओवर ये सब कोलैप्स करते हैं और कोलैप्स करने की वजह से लोग जो है फिर इसमें मरते हैं और जान माल का नुकसान होता है मगर देखिए भूकंप से अकेले खाली भूकंप से कोई नहीं मरता है मगर जो उससे कोलैप्स होता है नुकसान होता है बिल्डिंग टूटती है उससे लोग जरूर मरते हैं राजू जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया कि भूकंप जो है बहुत ही कभी भी आ जाता है बिना वार्निंग के आ जाता है ये बहुत ही अच्छी जो बातें आपने बताया एक्सपीरियंस वाले आपने बताया है और कुछ समय पहले यहाँ हम लोग बॉम्बे में थे तो मुझे भी थोड़ा सा एक हल्का सा झटका का महसूस हुआ था कि हम लोग कुर्सी पर बैठा था मैं ऐसे लग रहा था किसी ने पीछे से उसको उठा दिया ऐसा फील कर दिया मैं जट से उठ गया तो देखा कुछ नहीं था कोई पीछे नहीं था तो इस तरह की जो हल्का सा वो झटका था शायद जो हमने महसूस किया था जी एक और बात पूछना समझना आवश्यक है की हमारी जो धरती है वो उसकी बनावट क्या है तो हमारी जो धरती है उसके मोटे तौर पर तीन भाग होते हैं हु. पहला जो ऊपर का सबसे जो सरफेस वाला भाग होता है उसको हम क्रस्ट कहते हैं इंग्लिश में और इसकी चौड़ाई लगभग सतह से 70 किलोमीटर नीचे तक होती है अच्छा अच्छा आ, और क्रस्ट के बाद जो के बाद जो नीचे का भाग आता है उसको मेंटल कहा जाता है तो ये भाग जो है वो तकरीबन 2900 किलोमीटर चौड़ा होता है या धरती के अंदर सौ किलोमीटर ये होता है और इसमें भी भी क्रस्ट उसको बोलते दो भाग होते हैं तो जानने की जरूरत नहीं है खाली इतने काफी होगा कि ये अपर क्रस्ट लोअर लोअर क्रस्ट कहते हैं इसको हाँ। सॉरी अपर अपर मेंटल और लोअर मेंटल कहते हैं और तीसरा भाग जो इसका होता है वो सेंटर वाला भाग कहलाता है जिसको कोर कहा जाता है ये बिल्कुल जो धरती के एकदम सेंटर में होता है अंदर उसको कोर कहते हैं। भी दो भागों में बटा होता है और यहां जो है वो सबसे ज्यादा टेंपरेचर होता है और ये टेंपरेचर जो है वो पांच हजार से छह हजार डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर यहाँ पर होता है और सब कुछ यहाँ पर लिक्विड शेप में एकदम पिघला हुआ हालत में होता है रमेश जी तो ये तो बात मैंने आपको धरती की बनावट की बताई तो अभी जो हमारी ये ये ये क्रस्ट है जी, ये जो है जो इस एक प्लेट प्लेट के फॉर्म में होती है और ये प्लेटें जो है वो मोटे तौर पे जो है वो सात प्लेटें होती हैं जो बड़ी बड़ी सात प्लेटों के फॉर्म में पूरी धरती बटी हुई है जिसको मैं बताना चाहूंगा एक अफ्रीकन ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन, नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन और पैसिफिक प्लेटें हैं ये इनको हम साइंस की भाषा में टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं अच्छा। तो जब ये आपने देखा होगा जो दलदले में ये जलजले में जो ये धरती हिलती है तो ये जो प्लेटें हैं जो धरती के अंदर अच्छा। तो ये जब इनमें जब आपस में टकराव होता है तो उससे फिर वहां से तरंगें उठती हैं जिनको हम अर्थ ऊपर आती हैं और जिनको हम अर्थ सरफेस जो है जिससे शेक करने लगती है और इसी की वजह से ये बिल्डिंग्स रोड्स, ब्रिजेस वगैरह सब कोलेप्स करते हैं या कई बार आपने देखा होगा सुना होगा कि पहाड़ों के ऊपर लैंड आ जा जा जा जाते हैं अर्थक्वेक्स या और जो बिल्कुल स्नो बाउंड है वजह तो से ये जर्जले आते हैं तो ये जो अर्थ हमारे अर्थ के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट है तो ये एक आपस में जैसे पजल बच्चों का होता है जिसमें हम टुकड़ो को जोड़ के कोई ड्राइंग या कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी तरीके से ये प्लेटें आपस में फजिल की तरह जुड़ी रहती हैं और ये प्लेटें लगातार मूव करती रहती हैं अच्छा नीचे से हाँ, हाँ, ये निरंतर मूव करती हैं और इसकी स्पीड तकरीबन दो से तीन इंच एक साल में होती है प्लेटों की मूवमेंट की जो तो स्पीड है अच्छा। तो क्यूँकी देखिये ये जैसे मैंने बताया आपको की मेंटल जो है ये मेंटल में भी पिघला हुआ पार्ट होता है रॉक्स का तो ये पिघले हुए पार्ट के ऊपर ये प्लेटें मूव करती रहती हैं हैं और जब ये प्लेटें आपस में टकराव टकराती तो इस की वजह से जो बाउंड्री होती है प्लेटों की जहां पर एक प्रेशर सा बिल्डअप होता है टेंशन बिल्डअप होता है और यहीं से ही अर्थ को एक पैदा होते अच्छा तो, ये लोगों ने सुना होगा कि उसका एपिसेंटर सेंटर यहाँ था वहां था अर्थक्वेक का तो जहाँ पर धरती के नीचे जहाँ पर ये प्लेटें टकराती है और जहाँ से अर्थक्वेक पैदा होते हैं तो इस स्थान को वैज्ञानिकों ने फोकस कहा है अच्छा और इसी के ऊपर जो बिल्कुल धरती के ऊपर इसका स्थान होता है उसको एपिसेंटर बोला जाता है तो ये एपिसेंटर इसलिए महत्वपूर्ण है कि एपिसेंटर के आसपास के इलाकों में जो कि सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकता है काफी ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है ये डैमेज होता है और सबसे ज्यादा था जो है वो मूवमेंट होता है हु. तो हमारे देश में जो है हमारे देश में जो भूकंप आते हैं वो हम लोग जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का भाग है जिसको आ, इंडियन प्लेट भी कहा जाता है तो ये प्लेट जो है आ, हमारी वो करीब पैतालीस मिलीमीटर प्रति वर्ष के हिसाब से ये नॉर्थ की तरफ मूव करती है मूव कर रही है दादा जो कि नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट है ये जो तिब्बत तो और चाइना वगैरह का एरिया जो है वो इससे जब टकराती है तो आप आपने सुना होगा जो भी 2015 में ने, नेपाल में बहुत भयंकर भूकंप आया था वो इसी के कारण आया था की जो हमारी प्लेट है इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के नीचे की तरफ जा रही है अच्छा तो इसलिए ये भूकंप आते है हु, राजीव जी काफी अच्छी जानकारी आप दे रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे जो लिसनर्स है हमारे जो सुनने वाले दोस्त है उन्हें भी काफी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये जानकारी शायद उन्हें कहीं से नहीं मिल सकती लेकिन रेडियो मधुबन के माध्यम से आपके द्वारा सुन पा रहे हैं वो लोग और एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि भूकंप जब आते हैं या अर्थवे होता है तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि अरे ये सात दशमलव का भूकंप आया था छह दशमलव का भूकंप आया था मैगनेट्यूड का तो ये जो बातें होती है इसका मतलब क्या है रमेश जी भूकंप की तीव्रता को आजकल मैग्नीटूड के मापदंड पे नापा जाता है अच्छा। और पहले इसको जो था सुना होगा आपने रिक्टर स्केल के ऊपर नापा जाता था उसकी इंटेंसिटी को हम्म हम्म अब आजकल वो थोड़ा सा बदल गया है और इसको जो है वो मोमेंट मैग्नीटूड स्केल है आया है उसके द्वारा नापा जाता है और जो ये भूकंप को नापते हैं जो जो उपकरण होता है साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ये सब धरती के नीचे काफी गहराई में लगाए जाते हैं और उसको सेस्मोग्राफ कहा जाता है सेस्मोग्राफ सेोग्राफ सेस्मो कहते हैं और ये निरंतर मतलब हर समय धरती में होने वाले जो मूवमेंट है उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं और ये ग्राफ फॉर्म में रिकॉर्ड होता है, तो इसमें एक पर्टिकुलर समय में कितना कितना धरती कर रही है, है, मूवमेंट हो रहा है, ये उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं, और इसी से ही वैज्ञानिक लोग जो है वो किसी भी भूकंप का एग्जैक्ट टाइम या उसकी लोकेशन या मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर लेते हैं और रमेश जी कुछ तो सेमोग्राफ जो है वो इतने सेंसिटिव इंस्टॉल किए गए हैं दुनिया भर में कि वो पूरे अर्थ में कहीं पर भी दुनिया में अगर भूकंप आता है तो वहां पर ये इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं हाँ अच्छा। और मैं यहाँ पर और बताना चाहूंगा कि यूनाइटेड uh, स्टेट्स की जो जोलॉजिकल सर्वे है हाँ। उसने मैग्निट्यूड के हिसाब से जो है वो बांटा है इसको भूकंपों को और इसमें जो छ दशमलव जीरो से जो ऊपर के भूकंप है वो काफ़ी खतरनाक माने जाते हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान आता है और जो हाइएस्ट ग्रेट अर्थक्वेक्स की कैटेगरी में 8 या 8 से ऊपर की कैटेगरी है इसमें तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है बहुत नुकसान होता है तो ये जो है भूकंप का जो है बहुत ही जबरदस्त प्रकोप होता है और यहाँ पर आपके श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये भी बताना चाहूंगा हर साल तकरीबन पांच लाख अर्थक्वेर आते इमेजिन कर सकते हैं रमेश जी जी जी ये तो बहुत बड़ी पांच लाख प्रति वर्ष आते हैं जिसमें तकरीबन एक लाख एक ऐसे हैं जो कि फेल्ट किए जाते हैं मतलब जिनका अनुभव जैसे आपने बॉम्बे का एग्जांपल बताया तो वो एक लाख कैटेगरी में आते हैं कि एक लाख को लोग अनुभव करते हैं मगर उसमें से चंद एक ही होते हैं जो डैमेज करने वाले होते हैं अच्छा। और इस तो चंद बहुत कम ऐसे होते हैं जो डैमेज करते हैं वो आंकड़ा जो है वो काफी कम है तो और अगर हम एवरेज जो साइंटिस्ट बताते हैं वो जो डैमेज करने वाले भूकंप है वो जो है वो करीब बीस एक हजार है जिनको अगर हम पर डे का एवरेज निकाले तो करीब 50 पर डे का एवरेज आ रहा है पूरे दुनिया भर में जो डैमेज भी करते हैं तो ये एक ऐसा नेचुरल फिनमिना है जो रमेश जी बड़ा ही भयानक है और इससे काफी जान माल का नुकसान पूरे दुनिया में अलग -अलग पे लगाए हैं। जिसके से ही ये जो पैरामीटर है इसका जो, जो, जो मापदंड है वो हमें पता चलता है वैज्ञानिकों के द्वारा ये आपने बताया बहुत बहुत अच्छी बात बताया आपने और एक बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे की हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमारे यहाँ Uh, कितने समय में ये भूकंप आते हैं और इसके मापदंड क्या हो सकते हैं इसके पैरामीटर्स क्या है कहां-कहां uh, ये uh, भूकंप जो है आते हैं uh, रमेश जी ये uh, uh, भूकंप जो है वो हमारे कहीं पर भी आए दुनिया में तो भूकंप का जो समय है वो ज्यादा से ज्यादा एक या डेढ़ मिनट ही रहता है भुखंप. एक या डेढ़ मिनट का ही? केवल एक या डेढ़ मिनट रहता है और अगर एपी सेंटर से जो दूर के इलाके होते हैं वो तो ज्यादा ज्यादा तीस सेकंड से साठ सेकंड तक ही आते हैं और आपने ये भी महसूस किया होगा कि जैसे नेपाल का ही भूकंप की अगर हम बात करें तो हर मेजर भूकंप के बाद छोटे छोटे जो है वो भूकंप आते रहते हैं कुछ समय तक इनको हम आफ्टर शॉक्स कहते हैं अच्छा हाँ, और कई बार तो जो है ये आफ्टर शॉक्स भी जो है वो ज्यादा तीव्रता के होते हैं और इसमें भी काफी जानमाल का नुकसान होता है और ये आफ्टर शॉक जो है ऐसा नोटिस किया गया है की ये कई दिन या कई हफ्ते या कई महीने या कई बार तो कई साल तक आते रहते अच्छा हाँ, ये ऐसा है इनका हिसाब किताब तो ये नहीं कहा जा सकता अच्छा इसका कोई वो ना पकड़ नहीं पाएंगे मतलब पकड़ नहीं पाएंगे भूकंप अच्छा एक और बात बताइए कि हमारे देश में कौन से जगह पर भूकंप होते हैं और भूकंप जोन किसे कहेंगे कौन से एरिया में भारत देश में ये ज्यादातर होते हैं भूकंप रमेश जी हमारा देश जो है वो भूकंप से बहुत ज्यादा प्रभावित है और Uh, इसमें हमारे देश को भूकंप के प्रभाव के अनुसार इसको चार भागों में यासेमिकोन्स इंग्लिश में कहते हैं उसमें बांटा गया है नहीं, नहीं। जिसमें जिसमें मैं, डिफरेंट किस्म के डिफरेंट मैग्नीट्यूड के भूकंप आते हैं जिसमें सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जोन्स होते हैं जो सबसे पहले ज़ोन ज़ोन ज़ोन है है जिसको कहते हैं वो सबसे कम एक्टिव वाला कहलाता है। और जो फाइव है, जो ज़ोन ज़ोन है है है सबसे सबसे हाईएस्ट ये ज़्यादा एक्टिव कहलाता और इसमें सबसे खतरनाक भूकंप आते हैं तो ये श्रोताओं की जानकारी के लिए मैं ये यहाँ बताना चाहूंगा कि हमारे जो जोन फाइव के इलाके हैं वो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है हम्म एन का कुछ भाग है हिमाचल प्रदेश है उत्तराखंड है में बिहार का नॉर्थ पार्ट जो है और अंडमान निकोबार आइलैंड कंप्लीट ये हमारे जोन फाइव में आते हैं हम्म हम्म और जोन फोर में अगर बात करें तो जे के कुछ बचे हुए भाग दिल्ली सिक्किम नॉर्थ ईस्ट यूपी बिहार वेस्ट बंगाल पार्टस ऑफ गुजरात और छोटा पोर्शन जो है महाराष्ट्र भी ज़ोन फोर में आता है हुँ, हुँ, हुँ. और जोन थ्री की अगर हम बात करते हैं तो इसमें केरला गोवा लक्षद्वीप रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश पूरा गुजरात वेस्ट बंगाल पंजाब का कुछ भाग राजस्थान मध्य प्रदेश बिहार झारखंड, छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, कर्नाटक ये सारे की सारे इसमें जोन थ्री में आते हैं और जो जो जो इसमें अभी तक जो मैंने भाग बताया जो कवर नहीं है वो जोन टू में आते हैं तो अब आप देखिए हमारा जो मैक्सिमम है वो हमारा कंट्री का इलाका जो है वो कवर्ड है सेकेंड जोन से फिफ्थ जोन ज़ोन तक और जो हमारे आ, मतलब देश की राजधानी है दिल्ली वो देखिए ये जोन फोर में आ रहा है कितना खतरनाक मतलब इलाका है जोन फोर भी कि भूकंप से ये प्रभावित होता है अच्छा अब रही बात ये कि मतलब इससे क्या रिस्क है वो तो इसमें अभी हमारे देश में जो जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है या जिस तरीके से हम लोग अनसाइंटिफिक तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अंधाधुन देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है वो छोटे बड़े शहरों में बगैर किसी सेफ्टी रेगुलेशंस के या के अर्थक्एक का ध्यान रखते हुए जो है वो बनाई जा रही हैं बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रही हैं बड़े बड़े सुपर बन रहे हैं मॉल्स बन रहे हैं और देश के बहुत से रिस्क वाले इलाकों में जो है वो हाई राइज बिल्डिंग बन रही है ये इनकी वजह से ये जो है मतलब बहुत ही ज्यादा रिस्क आजकल अर्थक्वेक का हमारे शहरों में हो गया है और अभी आप देखें पीछे दस सालों में ही हमारे कंट्री में दस मेजर अर्थक्वेक हो चुके हैं जिसमें तकरीबन बीस हजार से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और जैसा मैंने आपको अभी जोन में बताया कि करीब साठ जो हमारा लैंड मार्क्स है वो छोटे बड़े अर्थक्वेक से जो है वो प्रभावित है तो अभी जो हमारे देश का जो सबसे खतरनाक इलाका है जो जोन फाइव का है जिसमें हिमालयन बेल्ट पूरा आता है ये तो बहुत ही ज्यादा भयंकर यहाँ पर भूकंप पिछले सौ सालों में आ चुके हैं इसमें आठ दशमलव जीरो से लेकर नौ तक जो है वो चार भूकंप आए हैं इसमें <laughs> कोर्ट करना चाहूँ तो अठारह सौ सत्तानवे में शिलोंग में आठ दशमलव सात का आया था तो उसके बाद कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में 1905 में आठ दशमलव जीरो का आया था और नेपाल बिहार बॉर्डर के ऊपर उन्नीस में आठ दशमलव तीन का आया था और अभी 1950 में आसाम और तिब्बत में आठ दशमलव छः का आया हुँ, हुँ, हुँ, तो अभी जो वैज्ञानिकों का अनुमान है रमेश जी वो ये कहते हैं कि हमारे हिमालयन रीजन में कभी भी किसी भी समय जो ये अर्थक्वेक है बहुत भयानक अर्थक्वेक जिसकी इंटेंसिटी जो है वो 7, 8, 9 तक हो सकती है वो आ सकता है मतलब इसका कोई पता नहीं है ये नहीं कहा जा सकता मगर किसी भी समय ये आ, आ रनु जी जी राजू जी काफी अच्छी बात बातें आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारे जो श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं काफी जानकारी उनको मिल रही है और मैं कहना चाहूंगा हमारे श्रोताओं से कि हम और भी जानकारी लेंगे भूकंप पर और भी बहुत सारी बातें करनी है जैसे कि भारत देश के अलावा दूसरे देशों में किस तरह का ये भूकंप आता है और ज्यादा प्रभावित होने वाले इलाके कौन से हैं और इससे कैसे बचा जाए ये सारी बातें हम आगे सुनेंगे लेकिन अभी अभी लेते हैं कल्प विराम एक छोटा सा ब्रेक उसके बाद फिर से राजीव जी से बात करेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन पर खास कार्यक्रम समय की मांग सुनते रहो मुस्कुराते रहो अजीब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 न वो समझ सके न हम मुबारक है तुम्हें मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए अजीब दासता है कहां शुरू कहां खत्म ये मंजिलें कौन सी न वो समझ सके नम्मा कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते ब्रेक एक, का आगे आगे एक और सवाल मैं राजीव जी से पूछना चाहूंगा जैसे की हम लोग पूरे समय से अभी बहुत सारे सवाल जो है भूकंप के बारे में पूछ रहे हैं और मैं ये जानना चाहूंगा भारत देश या हमारे देश में बहुत ज्यादा जो इलाका जहाँ पर बहुत ज्यादा भूकंप आने की संभावना है या हुए हैं उस इलाके के बारे में बताइए रमेश जी हमारे देश में कम से कम अड़तीस बड़े शहर हैं जी जो हाई रिस्क के एरिया में आते हैं हाँ हाँ। जिसमें दिल्ली श्रीनगर गुवाहाटी मुंबई चेन्नई कोलकाता पुणे कोची ये सब शामिल बड़े आग तो आग मैं बड़े, तो अच्छा। बड़े शहर। शहर। में काफी हाई इंटेंसिटी के की की हमेशा संभावना रहती है। और अचरज बात तो ये है कि हमारे देश में आजकल भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स जो है उनका निर्माण जो कि होना चाहिए वो नहीं हो रहा है बहुत कम पैमाने पर Earthquake resistance building बन रही है। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में इसकी तकनीकी जानकारी नहीं है बिल्कुल जानकारी है और हमारी देश की ये एजेंसी है बीआईएस आई एस जिसको ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बोलते हैं तो ये इन्हीं ने अर्थक् रेजिस्टेंस बिल्डिंग के मापदंड जो है वो बनाए हुए हैं अच्छा। अभी इनको तो दो हज़ार में उन्होंने रिवाइज भी किया हुआ है मगर उसके बाद भी जो है ये बिल्डिंग्स नहीं बन रही हैं और इसी की वजह से ये जो हमारा देश का जो साठ परसेंट भाग मैंने बताया अर्थक्वेक जोन एरिया में आता है तो ये इनमें बड़ी गंभीरता वाले अर्थक्वेक आ सकते हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा सरकार को सभी सरकारों को चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट सभी गवर्नमेंट्स को बहुत गंभीरता से इस, इस इश्यू के ऊपर इंस्ट्रक्शन पास करने चाहिए और इन्फोर्समेंट करना चाहिए अभी हमारे देश में कोई भी ऐसी एजेंसी नहीं है जो जो इसको इन्फोर्स करे तो अभी इन्फोर्समेंट हमारे देश में बहुत ही कमजोर है इसी वजह से सारा जो है काम खराब हो रहा है ऐसा भी हो सकता है राजीव जी हमें अगर अगर इस तरह का भूकंप सेफ्टी अगर बिल्डिंग खड़ी करनी हो तो एक्स्ट्रा ज्यादा खर्चा आता हो हाँ बिल्कुल रमेश जी आपने सही कहा भूकंप रेजिस्टेंस बिल्डिंग बनाने में थोड़ा सा एडिशनल खर्चा जरूर आता है इसीलिए आप देखिए जो कई बार जो हमारे बिल्डर्स हैं वो फ्लैट्स बना रहे हैं कुछ प्राइवेट तौर पर तो वो एडवरटाइज भी करते हैं कि अर्थको एक्टिस्टेंस फ्लैट है उनके तो उनका दाम जो होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है इसीलिए लोग लो कतराते हैं कि छोड़ो क्या करना है बना करके इसको ऐसे अर्थ को एक रेजिस्टेंस को ऐसे ही काम चला लो तो वो आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि बहुत खतरनाक साबित हो सकता है तो हमें अपनी जो सेफ्टी है अपनी परिवार की अपनी जान बाल की रक्षा करने के लिए अगर थोड़ा सा ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़े तो शायद हम को वो पैसा खर्च करना चाहिए रमेश जी ऐसा मेरी मानना है, मानता है सही बात है थोड़ा सा खर्चा करने से हम अपनी जान माल को बचा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है लेकिन इसके लिए हमें विकल्प ढूंढने होंगे और इसके जो मापदंड है उन्हें देख रेख करके अच्छी तरह से करना चाहिए जैसे आपने कहा कि हमारे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं हेक सेफ्टी के बहुत सारे तो उन चीज़ों का यूज़ जरूर करना चाहिए एक और बात मैं पूछना चाहूंगा जैसे कि कहा जाता है बहुत सारे लोग कहते भी हैं या सुना भी है कि हिमालयन रीजन जो है भूकंप के सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं क्या ये बात सही है आ, बिल्कुल सही है रमेश जी हमारे देश में जो हिमालयन रीजन है ये बहुत ही खतरनाक माना जाता है इसका पूरा जो कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जो ऊपर का भाग है इसमें मैंने अभी पहले ही बताया कि चार बड़े भूकंप जो है वो आ चुके हैं और साइंटिस्टों ने जो असेसमेंट निकाला हुआ है वो ये बताता है कि आठ या आठ से अधिक का अर्थक्ट जो है उस रीजन में या पूरा जिसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन बिहार का ऊपरी भाग उत्तराखंड हिमाचल जे एम के वगैरह सब में किसी भी समय आ सकता है और इसका जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया था कि हमारी जो इंडियन प्लेट है जिसके ऊपर भारतवर्ष है जो भूमि है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का जो भाग है वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है और जो उसके बाद की प्लेट है वो उसको यूरोशियन प्लेट कहते हैं ये उससे टकरा रहा है और इसी टकराने से बहुत से नीचे फॉल्ट लाइन बने हुए हैं और इसी वजह से ये इस रीजन में जो है वो भूकंप आने की संभावना भी है और इसी कारण अभी पिछले साल नेपाल में 2015 में जो भूकंप हमने सुना देखा आ, वो वो भूकंप इसी की वजह से ही आया था तो ये बहुत ही खतरनाक इलाका है रमेश जी अच्छा तो यहाँ पर कुछ ऐसे सेफ्टी मेजर्स नहीं बनाए कि सरकार की ओर से इस इलाके में जब ज्यादा प्रभावित ये इलाका है भूकंप के लिए तो यहाँ कुछ अलग सा कुछ तो प्रावधान नहीं है रमेश जी प्रावधान तो है मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ सेफ्टी मेजर्स बने हुए हैं मगर लोग उसको फॉलो नहीं करते अच्छा तो मगर हमारे देश में कोई ऐसी एजेंसीज एजेंसी भी है ऐसी बात नहीं है मगर वो एजेंसी जो है वो उसका स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट नहीं कर रहे नहीं, नहीं, नहीं। तो जिसकी वजह से लोग अंधाधून जहाँ मन मर्जी आ रहा है जहाँ पर भी जैसे भी समझ में आ रहा है वो बिल्डिंग्स जो है वो खड़ी करते चले जा रहे हैं अब आप देखिए ना हमारे जितने हिल स्टेशंस हैं, हैं। पहले उसमें ब्रिटिशर्स के टाइम पर जो बिल्डिंग्स का बनाने का जो पूरा डिजाइन होता था उसको तो बिल्कुल ही हटा के फेंक दिया गया नहीं, नहीं, नहीं। अब वहां पर भी आर के अंधाधुम जो है वो एक रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स को नहीं बनाया जा रहा है हैदारनाथ तो तो है। तो के पत्तों के माफिक जो है नदी में भू इसकी वजह से बिल्डिंग गिरती चली गई तो अगर बिल्डिंग मजबूत रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस से या ब्लड ये से बनाई जाएंगी, तो बिल्डिंग्स फिर नहीं गिरेंगी और ये मैं आपको बताना कि दुनिया में जो सबसे भूकंप प्रभावित देश है वो है वो जापान वहा पर तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में भूकंप आते रहते हैं और वहां पर आप देखिएगा भूकंप जरूर आते हैं मगर वहां पर जान माल का इतना नुकसान नहीं होता है नहीं। और खास करके जो बिल्डिंग्स वगैरह है उनका नुकसान होता है मगर डेथ्स नहीं होती अच्छा तो उसका रीजन यह है कि वहां जो है गवर्नमेंट का वो बहुत ज्यादा सख्त है नहीं, नहीं, नहीं। और इसी की वजह से वहां पर डेथ्स बिल्कुल कम होती है तो ये इन्फोर्समेंट करने की बहुत सख्त जरूरत है हमारे देश में खास करके जो हमारे वर्बल एरियाज हैं ज़ोन के उनमें कहीं ना कहीं अगर हम उस इलाके में है तो जो सेफ्टी मेजर के स्टैंडर्ड है उसको फॉलो अप करना है नहीं तो हम अपने ही नुकसान कर लेते हैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे आपने जापान का बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया और वहाँ पर सरकार की जो एजेंसीज़ है वो बहुत ही पावरफुल काम करते हैं इसीलिए जानमाल की नुकसान जो है वो वो बहुत कम होते हैं लेकिन पूरे ही अच्छी तरह से वो लोग सेफ्टी का ध्यान रखते हैं वैसे ही पूरे देश में और जापान के अलावा और कौन कौन से ऐसे देश है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना है दुनिया में जो नाइन्टी अर्थक्वेक है वो एक इलाका कहलाता है जिसको ना तो ना तो पैसिफिक पैसिफिक 90... पैसिफिक रिंग रिंग रिंग ऑफ़ ऑफ़ ऑफ़ फायर फायर। फायर। कहते हैं। क्या नाम अच्छा। अ, ये इलाका है जिसमें 90 परसेंट अटकुएक आते हैं और ये इलाका जो है ये एक इमेजिनरी हॉर्सू शेप का तकरीबन चालीस किलोमीटर का इलाका है जो ओशन को तीन तरह से इन करता है और इसमें दुनिया के करीब 75 भी हैं तो ये इस इलाके में जो अभी रिसेंटली इस साल जो हमारे तीन भूकंप आए हैं खतरनाक वो तीनों भूकंप इसी इलाके में ही हुए है अच्छा। तो सबसे ज्यादा खतरनाक इलाका है और इसके बाद अब एक इलाका है जो जिसको हम अल्पा अल्पाइड बेल्ट कहते हैं इसमें हमारा भारतवर्ष पाकिस्तान अफगानिस्तान और ये पूरा हिमालयन रीजन हु. और मेडिटेरेनियन सी अटलांटिक ओशन वगैरह ये सब शामिल है इसमें तो बाकी जो है दस परसेंट इस एरिया में आते हैं मगर नाइन्टी परसेंट जो है वो इसमें जो आपको याद होगा जो दो में जो अभी सबसे खतरनाक सुनामी आई थी हम हमारे देश का भी का, काफी नुकसान हुआ उसमें वो भी इसी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ही आती है वो अच्छा तो ये सबसे खतरनाक इलाका है रमेश जी अच्छा वहाँ फिर उतने इलाके में लोग रहे नहीं ना ऐसा कुछ प्रावधान नहीं है क्या लोग रह रहे हैं नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल रह रहे, रहे हैं रमेश जी बिल्कुल अच्छा। रह रहे हैं और वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स बहुत ज्यादा लिए जाते हैं इसलिए वह, वहाँ पर इतना जान माल का नुकसान नहीं होता है बिल्डिंग्स तो वहाँ भी टूटते हैं स्ट्रक्चर वहाँ पर भी टूटते हैं ऐसा नहीं है मगर बहुत आप देखिए हमारे देश के मुताबिक जो है नुकसान काफी कम होता है उसका रीजन यही है कि जो हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें इतना जो इंफेसिस है इसके ऊपर नहीं दिया जा रहा है जबकि डेवलप कंट्रीज जो है वो जैसे मैंने अभी जापान का आपको बताया कि ये लोग इतना ज्यादा नहीं।, नहीं है तो वहां देखिए नुकसान काफी है तो ये कैलिफोर्निया का, स्टेट है मैंने कैलिफोर्निया स्टेट खुद विजिट किया हुआ है यहाँ पर दुनिया का आ, सेंट एंड्रूज फॉल्ट है इसमें एक पैसिफिक प्लेट है और एक नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है ये दोनों का ये वहाँ पर वो मिल रही है तो इस इलाके में ये तकरीबन तेरा बारह तेरह सौ किलोमीटर लंबा है इसमें इस बेल्ट में तो बहुत ज्यादा भूकंप आते हैं इसको तो कहते हैं कि साहब ये तो पूरा भूकंप से भरा हुआ है ये इलाका <laughs> मगर आप सुनिए आपको सु, कभी सुनाई नहीं पड़ता होगा इतना ज़्यादा था तो तो बस बस आप बचाया जा सकता है उनको राजीव जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि भूखम्प से बचने के भी उपाय हैं लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने आप को तैयार करना होगा और जो सेफ्टी मेजर्स से हैं उसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन में या कुछ रूल एंड रेगुलेशन का फॉलो करते हैं तो भूकंप के झटकों से हम बच सकते हैं या भूकंप आ भी जाए तो हम उतना नुकसान नहीं उठा पाएंगे कम नुकसान होगा लेकिन भूकंप तो आते रहेंगे लेकिन उसके लिए हमें तैयारी बिल्कुल रखनी है आगे चल के हम किस तरह से भूकंप से बच सकते हैं या क्या सावधानियां हमको लेना है उस पर विचार करेंगे लेकिन अभी लेते एक सा ब्रेक। आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो नाइन्टी 90.4 एफएम एफ एम सुनते रहो मुस्कुराते रहोला लाल लाल ला ला ला ला ला ला। जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे तो हम मत वाले जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले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 ज़माना जीने पर रंगीन मौसम ये खूबसूरत ज़माना अपने यही चार पल हैं आगे है क्या किसने जाना जीना जिसे आदान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 मैं पर वाले कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे तो हम मतलब जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले कल की हमें फुर्सत कहाँ तो तो आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार फिर से एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और हम लोग बात कर रहे हैं आज खास करके भूकंप भूकंप के क्या असर होते हैं और उससे क्या बचने के उपाय हैं उस पर विचार कर रहे हैं तो हमारे साथ बहुत ही अच्छे पोस्ट पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पोस्ट से रिटायर हो चुके हैं लेकिन इनकी हॉबी रही जब ये ड्यूटी पर थे तो काफी चीजें जो है स्टडी करने का इनका बहुत ही मन था तो इन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट पर काफी अच्छी स्टडी की और बी में स्कूल भी डिजास्टर पर उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनके पास वो जानकारी जो है वो हम आप सभी को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और राजीव जी अभी रिटायर हो चुके हैं तो सिर्फ सेवा ही करना चाहते हैं तो ये एक उनकी अच्छी भावना है जो आप तक पहुंच रही है तो चलिए फिर से एक बार राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि हम लोग भूकंप पर बात कर रहे थे ठीक है जहाँ जहाँ जो सेफ्टी मेजर्स से, है उसके वजह से कुछ कम नुकसान होता है लेकिन अब भूकंप से या अर्थवे से बचने के लिए क्या सावधानियां ले सकते हैं इंडिविजुअल तौर पर रमेश जी कुछ सावधानियाँ हम लोग जरूर ले सकते हैं जो जिससे कि हम अपने परिवार का अपना बचाव कर सकते हैं तो इसमें मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जो भूकंप आने से पहले जो कुछ सावधानियाँ हम मोटे तौर पर ले सकते हैं वो ये है कि सबसे पहले तो हमको ये मालूम होना चाहिए हम जिस इलाके में रहते हैं जिस शहर में रहते हैं वो किस जोन में आता है ज्यादातर हम हम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि हम भूकंप के किस जोन में हैं। अगर जैसे तीन चार पाँच के इलाके में है या दो में है तो ये हम पता करें और ये ये जो है ये आपको भूकंप मैप आता है उससे पता पता किया जा सकता है या कोई भूकंप का एक्सपर्ट है तो उससे भी पता किया जा सकता है तो इससे पता करने का रमेश जी फायदा ये है कि अगर हमारा घर पहले कब बना हुआ है पुराना है तो हम उसको थोड़ा सा भूकंप के लिहाज से उसको मजबूत और कर सकते हैं इसके लिए हम किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं कोई कोई कंस्ट्रक्शन एजेंसी कोई ऐसी पकड़ सकते हैं जो भूकंप के घरों का उनको बचाने के लिए कोई अलग अलग उपाय करते हैं या अगर हम घर खरीदने जा रहे हैं कोई फ्लैट खरीदने जा रहे हैं बनाने जा रहे हैं तो इनको हम जो बिल्डर्स हैं उनसे पूछ सकते हैं कि भई आपका ये बताइए कि ये ये भूकंप से बचाव के लिए आपने इसमें क्या किया हुआ है। ये बहुत जरूरी समझता हूँ मैं और दूसरा ये है कि देखिए भूकंप की एक बड़ी भारी विशेषता ये है कि ये प्रिटिक्ट नहीं किए जा सकते हैं रमेश जी हाँ, इसका मतलब आज तक कोई भी वैज्ञानिक जो लोग हैं वो ये पता नहीं कर पाए हैं कि भूकंप जो है वो कब आएगा किस समय आएगा और कितना मैग्नीट्यूड मे का आएगा ये कुछ भी नहीं प्रोडिक्ट किया जा सकता है खाली एक मोटा मोटा असेसमेंट होता है जैसे मैंने बताया कि रेलवे ऑफ फायर में ज्यादा आते हैं हिमालयन बेल्ट में ज्यादा आते हैं तो ये मोटा मोटा अंदाज रहता है हु तो मगर कई बार अफवाहें लोग खूब फैलाते हैं भूकंप के अरे आने वाला आने वाला है इस टाइप का उस दिन आएगा इस दिन आएगा तो ये इसमें बिल्कुल भी चक्कर ना ना पड़े और हम सबको अपने घर में ऐसा नहीं है कि जब भूकंप में घर गिरता है तो पूरा की पूरा स्ट्रक्चर जो है वो गिरता है ऐसी बात नहीं है मगर कुछ सेफ एरिया जरूर होते है जैसे आप देखिए घर की जो अंदर की दीवारें हैं बाहर की नहीं अंदर की जो दीवारें हैं खास करके दो दो दीवारें जहां पर आ, है वो कोना वगैरह बच बचा रहता है तो इस तरीके से कुछ घर के अंदर सेफ एरिया जरूर होते हैं जहां पर आ, शायद सर के ऊपर पूरी स्लैब नहीं गिरंगी या आप आपका ज्यादा नुकसान वहां पर नहीं होगा तो ऐसे हम पता भी कर सकते हैं जो क्वालिफाइड इंजीनियर है उनसे पता कर सकते हैं तो, तो हमें तो मालूम होना चाहिए और हम लोग समय समय पर जो है ये इसके जैसे आज हम चर्चा कर रहे हैं भूकंप के बारे में तो इस भूकंप के बचाव की हम चर्चा समय समय पे पर जाता है तब हमको क्या करना चाहिए आ गया हम फिर कैसे वो बिहेव करें तो सबसे पहले मैं कहूँगा की हम क्या करें तो सबसे पहले ये रमेश जो ज्यादा ज्यादातर हम लोग पैनिक में आ जाते हैं तो अपने को जरा आप पैनिक में नहाने दें और थोड़ा सा शांत रहे और सबसे मोटा उपाय ये है कि आप जहाँ पर भी हैं घर में ऑफिस में है तो आप किसी मोटी टेबल वगैरह या कोई ऐसी चीज है उसके अंदर जो है वो अपना सर करके अंदर छुपे सर को बचाए आप बस बस सर को बचाएं और वहीं पर जब तक भूकंप आ रहा है उसके अंदर ही टिके रहे निकले मत और ग्लास की विंडोज हैं या कोई हैवी फर्नीचर है या कोई पंखा वंखा लटक रहा है तो जो आपके सर पे कोई ऐसा कोई जैसे मान लीजिए टीवी रखा है कहीं ऊपर तो अगर ऐसा कोई गिरने वाला सामान है तो आप उससे तुरंत दूर हटके अपने को खड़ा करें और अगर आप मान लीजिए फ्लैट में रहते हैं तो भूकंप आता है तो आप ऐसा नहीं करें कि जंप कर दें वहां से कई बार ऐसे भी केसेस सुनने में आए हैं न्यूज में आते हैं कि लोग भूकंप आते हैं जंप कर गए फर्स्ट फ्लोर से तो वो वो ऐसी बेवूफी बिल्कुल भी ना करें और अगर आप बाहर हैं जैसे घर से बाहर हैं तो कोई बड़ी बिल्डिंग्स हैं या बड़े पेड़ हैं या बिजली के तार हैं या गलियों के बीच में उनसे सबसे बिल्कुल दूर रहे कई बार आप कई बार ऐसा होता है कि आदमी गाड़ी चला रहा है एकदम अचानक भूकंप आ गया तो तुरंत गाड़ी को खुली की खुली जगह पर लेके जाए और अपनी गाड़ी को कोई ब्रिज फ्लाईओवर आदि से दूर रखें पेड़ जैसे कोई बड़ा पेड़ है उसके उससे भी दूर रखें अगर आप मान लीजिए कोई कोस्टल एरिया में रहते हैं समुद्र के किनारे रहते हैं तो तुरंत आप जो है वो अपना वहाँ समुद्र के किनारे से एकदम से दूर करके ड्राइव करके ले जाए क्योंकि तो भूकंप के साथ साथ आजकल भूकंप से सुनामी आने की संभावना रहती है तो उससे भी बचना चाहिए हमको या अगर आप हिल एरियाज में हैं और तो वहां पर भूकंप आने के साथ साथ लैंडस्लाइड होने लगते हैं तो उससे भी आपको बचाव करना चाहिए अपना हम्म और जब भूकंप रमेश जी जब जो खत्म हो जाता है तब हमको कुछ सावधानियों की जरूरत लेनी चाहिए खास करके आप रेडियो टीवी या जो भी आपका सोशल मीडिया उस समय चल रहे हो उससे भूकंप के बारे में जो है वो जानकारी हासिल करें और उस समय टीवी चैनल्स या रेडियो जो है वो सेफ्टी मेजर्स भी बताते हैं साथ साथ कि हम लोगों को क्या सेफ्टी मेजर लेने चाहिए तुरंत तो वो सेफ्टी मेजर ले कोई टूटी फूटी बिजली का तार गिरा है या कोई कांच वाच के टुकड़े हैं या बिल्डिंग्स गिर गई है तो उससे दूर रहें बिल्डिंग्स भूकंप कई बार जी ऐसा देखा गया कि डैमेज बिल्डिंग थी लोग भूकंप खत्म हुआ तो अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं तो पता चला कि सेकंड अर्थ शॉक आया तो वो फिर बिल्डिंग टूटी वो वो और गिर गई तो पहले तो नहीं मरे दूसरी बार नहीं मर गए <laughs> तो आफ्टर शॉक के लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए तो इसमें ये ऐसे करेंगे, करेंगे. राजीव जी आ, एक और बात पूछना जैसे की हम लोग आ, काफी अच्छी जानकारी आपने दिया आ, सबसे अच्छा तरीका क्या है हम लोग इससे एक आ, सिंपल तौर पे बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है की हमको पहले तो भूकंप के बारे में भूकंप के, के किस इलाके में हम रहते हैं उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि हम जोन, टू में रहते जोन थ्री में रहते हैं फोर में रहते हैं फाइव में रहते हैं और अगर हम खतरनाक इलाकों में तीन से पांच में रहते हैं तो हमको अपने घर को अर्थ को एक रेजिस्टेंस या फिर खरीदना, खरीदना चाहिए अगर हम नया खरीद रहे हैं अगर पहले का बना हुआ है पुराना घर है तो उसको थोड़ा सा मजबूत करवाएं। मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करवाएं हमारे देश में बड़ी बड़ी एजेंसी हैं, गवर्नमेंट एजेंसी भी काफी हैं, प्राइवेट एजेंसी भी जो है जो ये काम करती हैं, इसमें इस थोड़ा सा रमेश जी पैसा एक्स्ट्रा लगता है जिससे लोग कतराते हैं हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। मगर मैं समझता हूँ कि अपने परिवार की अपनी जान सलामती के लिए ये पैसा खर्च करना बहुत जरूरी हो गया सही बात है राजी जी बहुत ही अच्छी बात आप बता रहे हैं और मैं कहूँगा की अब वक्त कह रहा है हमें इजाजत लेना चाहिए तो अगले बार और भी कुछ बातें हम इस तरह की जोड़कर बताएंगे हमारी श्रोताओं को और आप जाते जाते मैं कहूँगा आपको कि हमारे सभी दोस्तों को आप एक मैसेज जरूर दें रमेश जी मैसेज में तो मैं आज यही कहना चाहूँगा कि <laughs> हम सबको अपनी पढ़ाना चाहिए <laughs> और हम अपने लेवल पे जो सावधानियां हम लोगों को बताई जाती है या हम जो सावधानियां हम को मालूम है या हम मालूम कर सकते हैं उनको फॉलो करें और ताकि हम कभी भी भविष्य में भूकंप आता है जिसके की बार बार घोषणाएं साइंटिस्ट लोग करते रहते हैं तो उससे हम बच सकें यही मैं कहना चाहूँगा और दूसरा मैं आपके रेडियो मधुबन को भी बधाई देता हूँ कि जिन्होंने अपने श्रोताओं के लिए इस ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर इस विषय को लिया और सब श्रोताओं को इस प्रकार की जानकारी दे रहे हैं आप अपने माध्यम से तो बहुत ही सराहनीय कार्य कर सच्चे. रहे हैं आप लोग जी जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया राजीव जी हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में आप हमेशा जुड़ते रहते हैं और नए नए टॉपिक पर आप बात करते हैं तो अच्छा लगता है तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही और जाते जाते फिर से मैं कहूँगा कि जैसे राजीव जी बता ही रहे थे भूकंप आना पृथ्वी की गतिविधियों का एक भाग है और उसे कोई रोक नहीं सकता जो कभी भी कहीं भी आ सकता है यदि आप ये सोचते हैं कि जहाँ आप रहते हैं वो इलाका भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील नहीं है तो आप गलत भी हो सकते हैं या हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे लेकिन फिर भी भूकंप तब आता है जब पृथ्वी के नीचे की जो जैसे राजीव जी बता रहे थे वो मजबूत प्लेटें जो हैं जिन्हें टेक्नोटिक्स कहते हैं वो जब खिसकती है तब ये चीजें घटती है तो इसीलिए आपको हमेशा ही आप कहीं भी धरती पे है लेकिन जानकारी भी हो और आप हमेशा तैयार रहें मैं तीन चार चीज़ें जो है राजीव जी की विध से रिपीट करना चाहूँगा आप सभी के लिए भूकंप के लिए हमेशा और हर वक्त तैयार रहना चाहिए घर बनाते वक्त हमेशा भूकंप की दृष्टि से मजबूत घर बनवाएं और भूकंप आने पर घर पर या घर में जो उसका असर कम पड़े दूसरा मैं ये कहूँगा कि घर में इस प्रकार का सामान रखें कि आपदा के वक्त आप आसानी से बाहर निकल सके ये नियम आप घर में हो तो भी फॉलो करना है और ऑफिस में हो तो भी फॉलो करना है और घर में हमेशा फर्स्ट एड किट हमेशा तैयार रखनी है उसकी जो चीज़ें हैं वो टाइम टाइम पर आपको नए खरीदना है और पुराने एक्सपायरी डेट वाले निकाल के रखना है ताकि आपको यूज़ करने में आसानी हो राजीव जी फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे श्रोताओं के लिए मैं कहूँगा आप इस तरह की सावधानी रखें और अपने जानबान की तरफ आपका अटेंशन ज्यादा रखें ऐसी शुभकामना करता हूं और ऐसा मैं आशा करता हूं कि आप इस तरह की बातें जो है सावधानियां जरूर भरतेंगे और किसी भी समय किसी भी घटना के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे तो चलिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आज के लिए बस इतना ही आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो